अपने इस वक्त तो रामधून सुन ली उसका थोड़ा इतिहास आपको मैं सुनाना चाहता हूँ मैं जब नौखारी में चला गया और वहाँ तो आप जानते हैं कि मैंने बड़ा यात्रा की थी और काफ़ी देहातों में घूमा शायद ही कोई बंगाली भाई भी या कोई तो बहन इतनी नवखारी की देहातों में या तो बंगाल की देहातों में घुमे होंगे और वो जो पद यात्रा थी उसमें से जो मैं शिक्षा दे सका वो दूसरी तरह से दे नहीं सकता था वहाँ तो जो पैसे डर गए थे क्योंकि लोग डरपोक रहते हैं तो वो तो रामधुन तो चला ही नहीं सकते और राम और रहीम वो नाम से बस वो घूमते घूमते चलना खेतों में से निकलना कोई खेत मुसलमानों का रहेगा कोई हिंदू का रहेगा काफ़ी तो मुसलमानों का ही रह सकता है क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है तो वो यात्रा करते करते ये नियम कर रखा था के बस राम रामधी लगाते लगाते जाना उससे मुसलमानों को भी लगे कि ये तो कहते हैं उसमें क्या दिक्कत हो सकती है और हिंदू भी समझ ले तो पीछे वहाँ ये कोई हर जगह पे होता था ऐसा नहीं था लेकिन वहाँ तो पीछे काफ़ी हिंदू पड़े हैं और मुसलमान भी पड़े हैं तो ऐसा बना दिया कि ये पीछे भजमन प्यारे राम रहीम कृष्ण करीम हमारे कम नसीबी से मौका अभी तो ये आ गया है ना कि राम ईश्वर और रहीम उस बगल ईश्वर यहाँ और वहाँ भी ईश्वर लेकिन एक ईश्वर का नाम रहीम एक ईश्वर का नाम राम और दोनों अलग अलग हो गए ये तो पागलपन सा लगता है ना तो कम से कम मैंने तो कल ही आपको शायद सुना दिया कि हम तो पागल नहीं बनेंगे अगर जितना ये कहो हिंदुस्तान कहीं अगर हिंदुस्तान नाम तो चला जाना चाहिए क्योंकि हिंदुओं का ही स्थान तो नहीं रह सकता है रहना नहीं चाहिए सबका स्थान है उसमें मुसलमान भी है तो कम से कम अगर वहाँ राम रहीम ऐसा न कह सके और वहाँ तो सिर्फ रहीम ही कहना पड़े या तो करीम ही कहना पड़े अगरचे दोनों के मानी तो यही है कि वो ईश्वर के विशेषण हैं लेकिन वो तो है अरबी तो में कहो या तो फारसी में कहो इसलिए वो हमारे लिए त्याज्य हो जाता है क्या तो नहीं होना चाहिए वहाँ अगर राम त्याज्य है तो हो अगर वहाँ कृष्ण त्याज्य है तो हो लेकिन यहाँ तो नहीं होना चाहिए तब हम साबित कर सकते हैं कि हम तो यहाँ तो हम एक हैं कुछ भी करो भूगोल में हम दो हो गए उससे क्या हुआ अगर ये हम कर सकते हैं तो सारी दुनिया को हम बताने वाले हैं कि हम कभी पागल बनने वाले नहीं हैं और भाई भाई हैं दो भाई के लिए और कितना भी हमेशा के लिए सुलाबी भी रहें लेकिन हमारा दिल तो जुदा नहीं रहता है इस तरह से है तो मुझको एक भाई लिखते हैं दुख की बात है वो लिखते हैं कि तुम तो ऐसे ही पागल ही रहने वाले हैं क्या इतने बरस हुए अभी तो शायद थोड़े अरसे में चले जाएंगे ईश्वर का हुक्म हुआ और मैं भी स्थित प्रज्ञ बन गया टोटल तो 125 तो में से एक भी वर्ष कम देने वाला नहीं हूँ अगर शीतप्रज्ञ नहीं बना तो आज मुझको ईश्वर उठा सकता है लेकिन शीतप्रज्ञ बनना वो मुझसे तो कह सके हमेशा वो श्लोक ये बहने वो भाई आपको गाकर सुनाते हैं और कहते हैं कि शीतप प्रज्ञ भाषा समाधि सदस्य ऐसा खूबसूरत शब्दों में वो हैं अर्जुन और पीछे भगवान उसको सुनाते हैं कि स्थित की भाषा क्या है किस तरह से बेचता है किस तरह से बोलता है वो सब उसमें बताया गया है ऐसे स्थित अगर हम सब बने तो हम सब 125 से एक वर्ष भी कम नहीं रहने वाले हैं अगर हम स्थित प्रज्ञ न बन सके तो यहाँ रहकर क्या करेंगे पृथ्वी पर बोझ हो गए हो गए तो ईश्वर हमको आज भी उठा ले ये दो पहलू उसमें रहे हैं तो वो भाई कहते हैं कि क्या ऐसे ही दीवाने ही रहोगे अब भी तो सीखो और भी नहीं सीखते हैं तो छोड़ दो लेकिन वो छोड़ दो का शब्द उसमें नहीं है उसमें तो ये है कि ये सब चल रहा है तो पीछे क्यों ऐसा करते हैं पीछे लिखते हैं कि पुरसोत्तम दास टंडन उन्होंने कुछ कहा कहा तो क्या कि सबको सिपाही बनना चाहिए सबको तलिया तलवार लेनी चाहिए और क्यों अपना बचाव करने के लिए आज तक दुनिया में मैंने ऐसा आदमी पैदा नहीं देखा है हुआ है कि जो बचाव करता है वो पीछे मारता भी नहीं और करेगी क्या वो बचाव के पेट में ही वो भरा है कि मारना पड़े तब मारना तब तो बचाव कर सकता है नहीं तो नहीं कर सकता है उसका मैं दाखिला दलील में नहीं जानना चाहता तो उसको बुरा तो लगा से क्योंकि परशुरम दास जी में हम तो हमेशा काम करते आए हिंदी साहित्य सम्मेलन में काम करते आए और यूं भी वो भी ईश्वर के भक्त हैं मैं भी एक मेरे किस्म का छोटा सा सही लेकिन ईश्वर का भक्त मानता हूँ तो जब मैंने सुना अखबारों में तो मुझको चोट लगी सही क्या परशुर दास जी ऐसा कह सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा कहा तो उसका मतलब तो ये हो गया कि तीस बरस हमने तो पानी में ला दिया कि बरस हमने यही कहा कि हमें हथियार से नहीं लड़ना है हथियार से बचाव क्या करना था बचाव तो हम करेंगे किससे किस तरह से को राम हमारे साथ है तो हमारा काम नहीं पड़ जाता अगर राम ने हमको छोड़ दिया तो हमारा काम बिगड़ जाएगा पीछे हमारे पास भले एटम बॉम्ब भी रहो तो वो हम तीस वर्ष से या तो उससे अधिक सीखते आए और वो तीस बरस हमने गुमाए इसलिए उसको चोट तो लगी तो वो कहते हैं कि तुझको चोट कैसे लगती है उसकी मुझको चोट लगती है तो वो ठीक कहते हैं मुझको चोट नहीं लगनी चाहिए वो बताता है कि मैं तो एक पामर प्राणी हूँ मैं अब तक स्थितप प्रज्ञ नहीं बनाऊँ अगर मैं स्थितप प्रज्ञ बन तब तो मुझे चोट लगनी नहीं चाहिए चोट क्या लगना था? कोई अच्छी बात करे तो उससे खुश क्या होना था कोई बुरी बात करे तो उसमें चोट क्या लगना था चोट के खुश होना कि वो सब चीज़ें उस जंजट में से उस द्वंद्व में से हमारे निकलना चाहिए तो वो शर्म शर्मिंदा होकर भी उसको कबूल करना पड़ता है वो चोट लगती है चोट न लगे इसलिए मेरी सब तैयारियां हैं मेरी उम्मीद है कि जैसे मैं कल था इसे थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊँ कम सोच लगे ऐसी कोशिश करता हूँ अगर नहीं तो पीछे हमेशा वही श्लोक बुलवाता हूँ वो किस कारण मैं डंभी तो नहीं मैं दम्भ करना नहीं चाहता हूँ आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ जब मैं धोखा न देना चाहूँ और मैं दम्भ ना करना चाहूँ तो भी वो शित प्रज्ञ बुलाता हूँ तो उसका सबक मैं आपको बता देता हूँ कि के कहने से शित एक दिन बन नहीं सकते राम नाम जबान से देने से वो यहाँ तक राम आ नहीं सकता है तो इसलिए क्या मैं हर जंग तो हारना वो तो हमारी हमारे शब्दकोश में नहीं रामभद्र चौधरी तो चला गया लेकिन वो थोड़ा लिख थोड़ी काव्य बना सकता था उसने कहा कि कभी नहीं हारना भावे सारी जान जावे ये लिखकर वो चला गया और पीछे उसकी उसकी धर्म वो बहुत दफ़ा मुझको वही भजन सुनाती थी, थी क्योंकि मैं उसके घर में था और पीछे वो तो बड़ी गाने वाली थी तो इसलिए वो सुनाती थी, थी और बस दफ़ा राम भद्रद चौधरी तो जेल में थे तब मैं उसके घर में था बाद में वो छुटे तो वो कह देंगे कि सरला आज तो वो सुना तो दे राम भद्र दत्त वो गा नहीं सकता था तो पीछे वो सुनाती थी तो ये ये करने में भी हमको बड़ी दुश्वारी पड़ी कि कभी नहीं हारना भावे सारी जान जावे ये कहना तो अच्छा लगता है मीठा लगता है गा बहुत सुर में लेकिन अगर हमेशा गाता रहे आदमी और दिल से गाता रहे तो कभी न कभी वो जबान की बात है वो दिल में आ सकती है तो इसी कारण कब से तो आपको समझना चाहिए कि जब से मैं आया हूँ तब से यही श्लोक तो गाए ही जाते हैं तो इसका भी ये मतलब है कि कभी न कभी वो स्थित प्रज्ञता मेरे यहाँ भी आ जाएगी जो हमेशा मैं गाता हूँ वो आ जावे तब पीछे मैं कबूल करूँगा कि परशुरमदास टंडन क्या या तो कोई भी हो कुछ भी करे और मेरा विरोध भी करे मैं उसके लिए मानूँ कि वो तो बड़ा पुण्यात्मा है पीछे मैं समझ लूँ वो पाप आत्मा है मैं समझ समझूँ कि वो तो उसको शांति प्रिय है मैं समझ लूं पीछे कि वो उसको अशांति है अच्छी लगती है उससे मुझको क्या आदमी वो तो ईश्वर की लीला चलती है आज एक कहता है कल दूसरी कहेगा कल तीसरी कहेगा उससे रोना क्या था उससे उससे हंसना क्या था रोना हंसना वो सब ईश्वर को सपुर्ट कर दिया तब तो स्थितब प्रज्ञता आ जाती है तो वो कहते हैं उसका मिनट तो कबूल तो कर लिया कि मैं तो आखिर में पामर प्राणी हूँ मुझको दुख लग जाता है लेकिन तो भी वो दुख को दबाने की कोशिश करता हूँ तो पीछे वो दिखते हैं कि तुम तो ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि जैसी कोई साधु पुरुष साधु पुरुष के मानी वो नहीं कि भगवा पहनता है लेकिन भला मनुष्य भला आदमी है वो वो पानी में था तो वहाँ एक बिछू बैठा भी तो उसने वो बिछ्छू को पानी में से फेंस लिया तो वो बिछ्छू को तो वहाँ हमेशा के लिए जिंदा तो नहीं रह सकता था तो उसके दिल में ऐसा लगा कि वो तो उसको भी अपना प्राण प्यारा है मुझको भी प्यारा है तो चलो बिछ्छू को यहाँ उठा लूँ वहाँ फेंकने की कोशिश करूँ तो बिछ्छू तो उससे डंख मार लिया तो छूट गया पानी में पड़ा तो दोबारा उठाता है तो वैसे दोबारा वो पकड़ लेता है तो किसी मजाक करने वाला था या तो कोई कोई कोई नास्तिक था उसने कहा कि ये बेवकूफ़ समझता नहीं है कि वो बिछू तो तुझको डंखेगा तो उसको तो मार डाल और या तो उसको बचाने की क्या चेष्टा करता है तो वो तो साधु पुरुष था ना तो उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों उसको खेते हैं आखिर में बिछू उसका तो स्वभाव है कि डंख देना लेकिन मेरा मनुष्य का स्वभाव तो ये कि कोई भी दंख देता है उसकी बर्दाश्त करूँ तो मैं तो बर्दाश्त करने की सीख रहा हूँ उसमें मैं मेरा स्वभाव के मुताबिक चलूँ विछू बिछू का स्वभाव के मुताबिक चलूँ कि क्या आप ये मानते हैं कि बिछ्छू ने मुझको दंख दिया तो मैं बिछू बन जाऊँ मैं कैसे बनूँ इंसान होकर और इंसानियत मेरे में आने आ, आते हुए भी मैं बिछू बनूँ नहीं कर सकता तो इस से वो जो भाई ने लिखा है उसका मैं वो जवाब दे जाना चाहता हूँ तो पीछे आखिर में मुझको कहते हैं कि वो तो तू तो नहीं समझेगा वो क्योंकि वो तो मेरे दोस्त हैं भले आदमी है और और और विद्वान आदमी है तो पहले भी संवाद हो गया था तो वो कहते हैं कि तू तो नहीं समझने वाला है हठी आदमी है वो तो मैं जानता हूँ तो ठीक अट्ठी रहो और सही अच्छा इससे कुछ दुनिया तो मनेगी कि अच्छा वहाँ तो एक महात्मा पड़ा है हमेशा अहिंसा अच्छा का गीटी काटा है तो तू गाता तो रहे लेकिन जो दूसरे चलना चाहते हैं उस उस इस तरह से उनको चलने दें तो मैं क्या करूँ मैं डम्भ ही बनूँ वो सो ड हुआ ना कि मैं चाहूँ तो से कहाँ आप तो सब काटते रहें और मैं मेरा काम करता रहूँ उसका मतलब ये हो गया कि मैं सचमुच अहिंसा को मानता तो नहीं हूँ लेकिन अहिंसा के नाम कर लेना ओ ओ ओ मुझको खुश लगेगा दुनिया को भी धोखा दूँ दु, दुनिया को भी अच्छा लगेगा अच्छा एक हिंदुस्तान में पढ़ा है जिसको लोग महात्मा कहते हैं वो आदमी अहिंसा की बात करता है बाकी वहाँ तो जितने आदमी हैं वो उनकी प्रार्थना में भी आते हैं लेकिन मुख में राम और बगल में छुरी ऐसा लक, कर कर चलते हैं तो क्या मैं दम भी तो वो चार चीज़ मैंने आपको बताई जो उस महाशय ने मुझको लिखा है और मैंने आपको बता दिया कि उचार में से एक भी चीज हमको ग्राह्य नहीं हो सकती है तो वो तो मेरे लिए क्या और हम सबके लिए हैं तो वो बात तो यहाँ से मैंने आपको सुना दी उनको लगा कि थोड़ी सी तो मैं आपको सुनाता तो दूँ ये लेकिन अब भी दुखद बात हो गई है आप लोग तो जानते हैं कि मैं तो राजा महाराजा उनका हमेशा दोस्त रहा सेवक रहा जैसे धनी लोग उनका भी मैं तो सेवक रहा दोस्त रहा क्यों दोस्त रहा क्योंकि मैं तो खुद मिशिन हूँ और खुद भंगी हूँ तो उन अगर मैं राजा उनका और भंगी और और वो धनिकों का दोस्त बन सकता हूँ तो पीछे राजाओं को धनिकों को उन गरीबों के नजदीक में खींचूँ इस कारण तो मैं इस वास में पड़ा हूँ जब यहाँ राजा साहब आ गए तो वो भी तो वो भंगी वास में थोड़े जाने वाले थे लेकिन क्योंकि मेरे रहता मैं तो बड़ा भंगी माना जाता हूँ इसलिए वो यहाँ बैठते हैं और उसे भी आप लोग सब आ गए हैं सुनने के लिए बाकी नहीं तो आपको थोड़ा यहाँ घूमने के लिए आने वाले हैं घूमने के लिए तो बहुत पड़ा है यहाँ बाग बगीचा पड़ा है वहाँ जाए यहाँ क्या आना था लेकिन आप समझते कि ये तो कोई बड़ा भंगी है बड़ा मेहतर है बड़ा बिस्किन है इसलिए उसको सुनने के लिए आते हैं तो मुझको दुख तो क्यों हुआ कि आज के अखबारों में मैं देखा कि हमारे वो सी पी राम साहेन रामसामी साहेब हैं उनको तो मैं बहुत जानता हूँ बड़े सी एस ऑफिस हैं वो वो डॉक्टर बेसंत उनके तो पट शिष्य थे और यूं भी बहुत विद्वान है उसकी किताब काफ़ी उन्होंने लिखी है उनमें से मैंने भी एक किताब पढ़ ली तो मुझको उसको गर्व आया कि ऐसा हिंदुस्तानी भी है कि जो इतनी चीज़ें जानता है और इतनी खूबसूरत खूबसूरती से लिखता है उसका उसका उसका मेहमान भी मैं हो चुका हूँ त्रामपुर में त्रामपुर में जब मैंने वो हरिजन बारे में दौरा किया था तो उनके बुलाने से मैं गया था उनकी रजा से रजामंडी से जा सकता था मैं को उनके साथ लड़ने के लिए नहीं गया था तो ऐसा होते हुए आज मैं सुनता हूँ कि वो तो कहते हैं मैं सब जानता नहीं हूँ अखबार में है वही मैं कहता हूँ अगर वो गलती है तो उसको माफ़ करेंगे और मैं उसकी माफ़ी मांगूँगा लेकिन अगर वो सब सही चीज़ है तो बड़ी दुख की बात है क्यों दुख की बात है तो आज सुनता हूँ कि उन्हें तो जितने जितने जो त्रावण में वो स्टेट कांग्रेस है वो सबको बंद कर दिया कहीं मीटिंग नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते और जो लोग त्रावण कौर तो वो तो, तो कहते हैं कि 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आज़ाद बन जाता है तो हम त्रावण कौर वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे आज़ाद बन जाएंगे तो मुझको बड़ी चोट लगी कि ये कैसे बन सकता है और वो आज़ादी का स्वाद चखाएँगे आज से कि जिन लोग इसमें नहीं चाहते हैं वो यहाँ से भाग जाएं अरे ट्रावणकोर के वासी है वो कहाँ भाग जाएंगे वो खुद तो ट्रावणकोर के हैं भी नहीं। तो ट्रावणकोर के जो है ही नहीं मद्रास में जिन्होंने शिक्षा ली वो अभी सुनाते हैं कि यहाँ जो लोग पड़े हैं इसके मुखालिफ हैं तो उनको भाग जाना है ये कैसी बात हो सकती है त्रावण जब अंग्रेजी सल्तनत में रहा तब तो त्रावण कौर को सलामी तो तो वो शहन शाकी करनी चाहिए और वो कहीं ऐसा ही करना चाहिए हाँ ब्रिटिश रेजिडेंट रहे उनका मकान पर भी मैं तो वो सब रहे लेकिन अब चूंकि कि हमारी बादशाह चलते हैं हमारी बादशाह के माने क्या कर लोकशाह कि लोग का राज्य होता है तब कहते हैं कि मैं आजाद हो जाता हूं और मुझको आप लोगों के साथ कोई वास्ता ही नहीं और पीछे मैं तो बड़ा हूं स्वतंत्र बना क्या पीछे मैं देखूं मुझको अच्छा लगे तो जो जो जो आजाद हिंद होगा यूनियन होगा रिपब्लिक का उसके साथ उसमें समझौता करूँ क्या बात हो सकती है और ये अंग्रेज जो अच्छा करने के लिए आए हैं वो क्या ऐसा एक बुरी चीज़ रखकर चले जाएंगे मैं वो समझ नहीं सकता हूँ तो मैं तो आपको कहूँगा कि मैं तो अंग्रेजी सल्तनत को भी नहीं समझूँगा यूं तो मेरे दोस्तों बहुत मुझको सुना रहे हैं कि देख तू तो पागल है सब वक्त लोगों का इतबार ही करना जानता नहीं है कि अंग्रेज कैसे पड़े हैं और अंग्रेजी अमलदार और उसमें भी तो एक बड़ा काफला का एडमिरल एड्मिर, वो आदमी सीधी तरह से तुमको दे दें वो तू कैसा पागल है बेवकूफ़ आदमी है तो ऐसा मान कर बैठा है लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते हैं छोड़ नहीं सकते उनको मानते हैं कि भला आदमी है आखिर में भला आदमी है तो कुछ ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी बिखर रहे तो उसकी बर्दाश्त करेंगे लेकिन उसको सब सटाते तो हैं सावधान तो करते हैं कि अभी तो तो समझ जा एक तो मैंने आपको कहा कि वो भाई है वो तो सावधान कर रहे हैं लेकिन दूसरे इसी सिलसिले में सावधान कर रहे हैं कि तो क्यों माउंट बैठन साहेब को मानता है और क्यों समझता कैसे नहीं तो मैं कहता हूँ कि माउंट बैठन साहेब इतना बड़ा ये सारी नौका सैन्य उनका उसका एडमिरल सबसे बड़ा और इतना बड़ा भारी काम किया है वो आदमी यहाँ चले आए हैं तो क्या इतनी बात वो देख नहीं लेंगे कि यहाँ जो लोग उनके माटे हट रहे उनके बनाए हुए बने रह सकते थे कि जो कोई काम नहीं कर सकते दीवान को नहीं रख सकते हैं कि जब वहाँ से हुक्म न मिले वो आदमी बिल्कुल आज़ाद बन जाए हिंदुस्तान से भी तो बचे हिंदुस्तान को दिया क्या हिंदुस्तान को छः माने जाते है कि 600 हैं कि छः सौ ऐसे राजा लोग पढ़ें और सब के समय ऐसे रहें ईश्वर की मेहर है कृपा है कि काफ़ी राजा लोगों ने तो कह लिया है कि नहीं हिंदुस्तान आजाद बन जाता है तो हम तो पाकिस्तान ये ये ये, ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है उसमें आने वाले हैं उसी से अगर ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यून एश्म बनने वाली है जिनको अच्छा लगे कि वहाँ चले जाएं तो वहाँ चले जाएं लेकिन दो में से एक जगह पर तो रहे तो सही दो से तीसरी तो कोई चीज नहीं रखकर जाने वाले हैं ऐसा कहते हैं मैं क्या जानूँ अभी वो ऐसा करते हैं और यहाँ तक चले जाएँ कि नहीं हम तो बिल्कुल आज़ाद बन जाएंगे और पीछे वो आज़ादी कैसे वो एक राजा मैंने तो कह दिया है आप लोगों को कि राजा की कीमत और एक मैतर की कीमत वो दोनों की कीमत तो एक सी होने वाली है लेकिन हाँ अक्ल तो दोनों की एक से नहीं है एक सी कीमत हो जाती है इसलिए अक्ल तो कोई है तो अगर उनमें बड़ी अक्ल है रावणकोर के महाराजा है उनके उनके दीवान रामस्वामी जी उनकी अक्ल भी बहुत बड़ी है और है मैं जानता हूँ तो वो अकल तो उनकी हमेशा ऊपर रहने वाली है लेकिन वो अकल किसके लिए उनके लिए ट्रावण में जो रैयत वर्ग पड़े हैं उनके लिए वो अकल खर्च करना है उनको मारने के लिए उनको हटाने के लिए अकल को खर्च नहीं कर सकते अगर इस तरह से करें तो मैं आपको कहता हूँ कि तो वो तो हिंदुस्तान को बिगाड़ने की बात हो सकती है लेकिन हिंदुस्तान कैसे बिगड़ सकता है ठीक है कि वहाँ ट्रावण की रैयत पड़ी थी वो तो डर के मारे डर के मारे क्यों कि यहाँ तो ब्रिटिश रेजिडेंट पड़ा और पीछे अगर हम हमने कुछ चूंछा भी किया हम तो कोई किसी को मारना नहीं चाहते हम तो शांति की लड़ाई करना चाहते हैं सत्याग्रह करना चाहते हैं शांत शांत असहवर असहयोग करना चाहते हैं ऐसा करना चाहें लेकिन यहाँ से यहाँ से मानो कि वाईसौ की आँख लाल हो गई और उन्होंने वहाँ लश्कर भेज दिया और कहा कि मारो उसको सब को हटा दो घर से या तो उसको जेल में भेजो ये सब करें तो डरपोक दर, हम तो डरपोक रहें दूसरे क्या इतने बरसों से सदियों से डट्टे आए तो पीछे डरपोक रहें लेकिन जब वो चले जाते हैं तो क्या सब रैयत लोग हैं उनको कुछर डालेंगे उसको मार डालेंगे और पीछे राज किस पर करेंगे रावण कौर की ज़मीन पर राज करेंगे के पक्षियों पर राज करेंगे क्या करेंगे मेरी तो कल काम नहीं कर सकती है और अभी सुनता हूँ कि हैदराबाद में निज़ाम साहब भी यही कहना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो इस बगल में नहीं चाहूँगा उस बगल में नहीं चाहूँगा देखूँगा कि वो वो 15 अगस्त को क्या होता है हो, क्या नहीं अरे उसमें देखना क्या था हैदराबाद है कहाँ से हैदराबाद है क्योंकि वहाँ इतने तेलुगु भरे इतने मराठा भरे इतना वो वो मुल्क भी कैसा है के करीब करीब फीसदी भी तो हिंदू पड़े हैं और हिंदू भी कैसे उसमें तो काफ़ी ऐसे पड़े हैं तकड़े हिंदू पड़े हैं बाहोश पड़े हैं वो सीखे हुए हैं वहाँ ख्रिस्टी भी पड़े हैं वो सबका हैदराबाद हैं कि एक एक एक निज़ाम सरकार का है निजाम सरकार की कि मैंने डिज़ार तो नहीं देखी है ऐसा मुझको ख़्याल है बाकी मेरे से मुहबत रखते हैं एक वक्त मुझको कुछ खत भी भेज दिया वो सब है। हैदराबाद में काफ़ी दफ़ा मैं गया हूँ और मैं आराम से वहाँ रह सका हूँ इसलिए तो कुछ हुआ नहीं लेकिन अगर वो हैदराबाद की रैयत आज आज वो आज़ादी महसूस न करे, और ट्रावण में तो ऐसा है कि ट्रावण की आज़ादी उसके मानी ये है अरे ट्रावण क्या हैदराबाद की क्या हैदराबाद का निज़ाम है वो जो कुछ चाहें वो रैय को कर सकता है मैं आपको कहना चाहता हूँ वो दो तो आज अखबार में आ गई है तो दो दो का नाम लेना चाहता हूँ कि इस तरह से वो राज चला नहीं सकते जमाना बदल गया है जमाना को समझना चाहिए अंग्रेजी में तो ऐसा कहा है कि वक़्त है तो वक्त को तो माना गया है कि बुरा है बुरा यहाँ सब कोई बाल नहीं है हम तो सिखा रखते हैं हिंदू है वो मेरी तो चली गई सीखा क्योंकि वहाँ तो भांतो? अभी तो बाल उठते ही नहीं क्या करूं तो वक़्त है उसको बताए कि यहाँ एक चोटी ली उसके मान्य क्या कि अगर समय को तुम पहचान गए हैं तो समय को छोटी से पकड़ो तब तो वो तुम्हारे पास रह सकता है लेकिन अगर छोटी से नहीं पकड़ते हैं और समय चला गया है तो वहाँ से पकड़ो तो वहाँ से कुछ पकड़ने की चीज ही नहीं पकड़ ही नहीं सकते तो आज तो समय बदल गया है उस समय को देखो समय को चोटी से पकड़ो पीछे समझो कि आज जो राज आता है और उसमें अंग्रेज वो तो गवाह बनते हैं गवाह बनते हैं इतना ही नहीं लेकिन यहाँ से कहते हैं कि हमें तो हम तो जाने वाले हैं और हमारे में कोई दगा नहीं है दगा किसी का सगा नहीं हो, हो सकता है ऐसा हमने समझ लिया इसलिए हम यहाँ से जाकर ऐसी कोई चीज़ रखने वाले नहीं है कि जिससे हमको आप लोग गालियाँ दे सकते हैं मैं चाहता हूँ मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ के सब अंग्रेज़ों को ऐसी सहमति दे वो वो प्रार्थना में तो आप देखते हैं ना कि भगवान से कहते हैं कि सब को सहमति दे भगवान ऐसी बात है तो सब में तो अंग्रेज भी आ गए तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों के जो बड़े नुमाइंदा होकर यहाँ बैठे हैं माउंट बैटर्न साहेब उनको भी सहमति दें उनको बहादुरी दें और उनको ऐसी सत्यनिष्ठा दे कि जिससे हिंदुस्तान में से जो चले जाए तब कोई भी हिंदुस्तान में से आदमी ऐसा न कह सके कि उन्होंने बुरा करके चले गए हिंदुस्तान में एक एक एक एक एक झगड़ा का आ, का सामान पैदा करके चले गए तब तो पीछे नहीं चले गए उनको तो झगड़ा साफ करके जाना चाहिए नहीं झगड़ा मिटा सकता तो मैं तो करता हूँ आज कृपा करके जाए कब से मैं तो चीख चीख कर कह रहा हूं कि वो उनको रहने की क्या जरूरत है हम यहाँ मर जाएंगे आपस आपस में डरेंगे भरेंगे कुछ भी करें लेकिन आपको यहाँ से जाना चाहिए ऐसा मेरा तो मानस बना है तो मैं तो दो राजाओं का नमूना देकर सब राजा लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग रहें हमेशा के लिए रहें लेकिन लोगों के खिदमतगार होकर रहें खुदाई खिदमत कार बने लोगों के ट्रस्टी बने तब तो आप राजा रह सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं कांग्रेस का ये काम नहीं है कि उनको कुचल डालें अगर कोई कुचल डालने की कोशिश करें तो मैं तो आपको कहूंगा कि उस कांग्रेस का मैं मुखालिफ बन जाऊँगा लेकिन अगर कांग्रेस भी ऐसा ही ऐलान करे कि हम सबसे दोस्ती करना चाहते हैं दोस्ताना तौर से सबके साथ रहना चाहते हैं लेकिन सबको कंस्टिट्यूंट असम्बली में तो आना है तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको आना चाहिए और उनको क्या उनकी रैयत है वो कहें कि नहीं हमारे नहीं आना है तो तो मैं समझूं, लेकिन आखिर में मैं तो मैं एक देशी राज्य में पढ़ा हुआ हूँ ना छोटा तो सही लेकिन वहाँ से काफ़ी राजा लोगों की खिदमत की है और आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको सबको पता नहीं है कि कांग्रेस ने राजा लोगों की काफ़ी खिदमत कर ली है जब मैं छोटा सा लड़का पढ़ने के लिए बिलायत गया था तब मैसोर की बात चल रही थी तो मैसोर में से तो अंग्रेजों ने तो छीन लिया था छीन लिया था मानिए राजा को नहीं देते थे तो वहाँ तो ब्रैडलो साहेब जिंदा थे तो ब्रैडलो साहेब वो हिंदुस्तान के दोस्त थे तो उनके मार्फ़त से दादा भाई नवरोज तो थे और दूसरे हिंदुस्तानी तो पड़े थे उस समाना वो था कि जब कांग्रेस को ऐसा महसूस कांग्रेस को हुआ कि राजा लोग हैं वो रहने से अच्छा ही है वो क्या बुरा करने वाले थे और पीछे हमारे दोस्त रहे तो उनके मार्फत से हमको काफ़ी चीज़ तो मिल सकती है मिल सकती है उसका मैं गवाह हूँ लेकिन उसकी आज बात नहीं सुनाना चाहता हूँ तो पीछे क्या हुआ कि कांग्रेस की वजह से उनको वो गद्दी मिली माइसूर को ऐसा ही किस्सा समझे कि कश्मीर का है ऐसा ही किस्सा बड़ोड़ा का है बड़ोदा की बड़ी नरामत होती थी उस नरामत में से उनको छुटाने के वो तो सिराजी राव मर गए अच्छे थे लेकिन उसको उस पर जो एक जहमत आ गई थी तब कांग्रेस ने मदद की कांग्रेस वालों ने मदद की वो कांग्रेस ने मदद की ना ये कांग्रेस का इतिहास पड़ा है उस कांग्रेस को आज उसकी उसको हल्की मानना और ऐसा मान लेना कि नहीं तुम कौन है आखिर में हम तो राजा लोग हैं जो तो कुछ चाहें वो करें वो नहीं करना चाहिए तो मैं तो सब जितने राजा लोग हैं उनको कहूंगा कि आपको तो खुश होकर अपने आप कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में आना चाहिए आपका जितना केस है वो सुनाइए और आप आवे हैं तो भी वो रैयत के प्रतिनिधि होकर अगर रैयत के रैयत के लोगों को ही प्रतिनिधि बनकर बनाकर भेज दें तो और भी अच्छा है इस तरह से वो करें तो, -तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान खुशी रह सकता है अगर इस तरह से न करें तो हिंदुस्तान के नसीब में एक तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा वो भी पूरा पूरा तो उसका तय नहीं हो गया है और आज ये दूसरा झगड़ा कि चलो वो स्टेज के साथ और तीसरा झगड़ा वो भी क्या जाने हिंदुस्तान अगर कम नसीब ही लेना है और हिंदुस्तान के नसीब में झगड़ा ही झगड़ा है तो पीछे सिविल सर्विस तो पड़ी ही है लेकिन वो सिविल सर्विस तो एक इतनी चीज़ है वो राजा लोगों के साथ झगड़ा में और सिविल सर्विस की तो बात भी ऐसी है वो तो काफ़ी लोग तो अंग्रेज़ ही हैं और माउंट वैष्ण साहेब भी तो अंग्रेज हैं और पीछे वो वो वो दरबारी ख़ानदान के हैं तो वो लोग तो सब उनको माने इसलिए मैं मानता हूँ कि उसमें सिर्फ झगड़ा हो नहीं सकता लेकिन झगड़ा सा का बायस तो बहुत पड़ा है और दूसरा तो हमारे लोग जो आम लोग हैं उनमें भी छोटे छोटे फिरके हो गए हैं वो मानते हैं कि हम खा जाएंगे वो मानते हैं कि हम खा जाएंगे तो खाओगे क्या हिंदुस्तान एक रहा उसका दो टुकड़ा तो करीब करीब हो गया ऐसा मानो और पीछे सब टुकड़ा कर देंगे तो पीछे वो किसके हाथ में कुछ ले नहीं मैं तो ये देखता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता है तो किसी के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा और मेरे जैसा आदमी है वो तो बड़ा है क्योंकि मैं तो जन्म से ही मेरे नसीब में लड़ाई ही रही तो अभी भी लड़ाई होगी तो सबके साथ लड़ाई मेरी होगी लेकिन ये तो कोई बर्दाश्त करने के लायक चीज़ नहीं होती है कि इस तरह से राजा लोग भी ऐसा करें और दूसरे छोटे छोटे फिरके बने वो भी कांग्रेस को खा जाए पिछली लीग को खा जाए सबको खा जाए तो पीछे जो आपको खिलाने वाले उन्हीं को आप खा जाए तो पीछे नतीजा उसका क्या होने वाला है इसलिए आखिर में मैं तो ये कहूँगा कि हम तो बस राम और रहीम को भजते हैं कृष्ण और करीम को एक ही चीज़ से वो आप समझें वो किसी न किसी तरह से बने दो टुकड़ा बना लिया अगर तो बन रहा है तो भी हमारे दिलों का टुकड़ा नहीं होने वाला है और हम यही करें कि राजा लोगों को गाली न दें उनके दुश्मन न बने लेकिन राजा लोगों को हमारे बहादुरी से दृढ़ता से निश्चय वो कहना है कि राजा लोग आप राजा तो रह सकते हैं अगर रैयतों के सेवक बनते हैं तो के स्वामी बनकर राजा लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है आज़ाद हिंदुस्तान में इसमें शक नहीं है